हैरियट बीचर स्टोव और अंकल टॉम्स केबिन की कहानी लेखन जोहाना जॉनसन चित्रांकन रोनल्ड हिमलर हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि हैरियट के पिता ने कहा काश व एक लड़का होता और छोटी लड़की ने अपने पिता की बात समझी 19वीं शताब्दी में केवल लड़के ही डॉक्टर वकील या कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते थे पर हैरियट ने सपना देखा और कहानियां लिखी और उसने खुद अंदर से मुक्त होने की कोशिश की ग्रे युद्ध से पहले के समय में हेरियट ने नीगरो दास्ता की भयावहता को महसूस किया था उसने एक भगोड़े दास को भागने में मदद भी की थी लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वो उपन्यास था जो उसने गुलामी के बारे में लिखा था अंकल टॉम्स केबिन इस किताब ने उन्हें मशहूर बना दिया राष्ट्रपति लिंकन ने यहां तक कहा कि उस उपन्यास से गृहयुद्ध शुरू करने में मदद मिली थी क्योंकि उस उपन्यास में हैरियट ने बताया था कि एक गुलाम होना कैसा लगता था और इसलिए उसने पूरे अमेरिका में लोगों को गुलामी के बारे में समझाया और उसके निवारण के लिए प्रेरित किया यह कहानी है हैरियट बीचर स्टोव कैसे बड़ी हुई और कैसे उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास अंकल टॉम्स केबिन लिखा यह कहानी बताती है कि कैसे एक रचनात्मक कलाकार ने स्वतंत्रता के लिए अपनी आंतरिक यात्रा की और अब मुख्य कहानी बार बार वो भाग जाती थी हैटी वो चिल्लाए हैटी है और फिर हैरियट लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया हालांकि वो अभी दूर नहीं गई थी कभी कभी वो उसी कमरे में होती थी लेकिन उसकी नीली ग्रे आंखें आधी बंद होती थीं। फिर वो अपने आसपास कुछ भी देख या सुन नहीं रही होती थी वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती थी उसके भाई बहन अपने कंधे उछकाकर हंस पड़े ओह कोई बात नहीं उन्होंने कहा हैटी फिर से खो गई है जब वो तैयार होगी तब वो आएगी और जाहिर है वो हमेशा वापस आती थी और अपने छोटे भाई हैंनरी वॉल्ड को बंदर के चेहरे बनाकर हंसाती थी अपनी बहनों कैथरीन और मेरी की मदद करने के लिए बगीचे में भागती थी और सेम तोड़ती थी जो कुछ भी चल रहा होता था उसमें हैटी शामिल होती थी बीचर परिवार में आठ बच्चों के साथ और लाइमन बीचर जैसे पिता के साथ आमतौर पर घर में हमेशा कुछ ना कुछ रोचक चल रहा होता था ठीक है लाइमन बीचर ने कहा सब लोग महान लकड़ी काटने और लकड़ियां सजाने की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहें। हैटी एक पल में वहां मौजूद थी उसके भूरे रंग के बाल उड़ रहे थे उसके बड़े भाई विलियम एडवर्ड और जॉर्ज ने कुल्हाड़ियों को घुमाया और लट्ठों को काटा तब हैटी कटी लकड़ियों का एक लोड शेड में ढेर लगाने के लिए ले गई और दूसरे लोड के लिए दोबारा वापस भाग कर आई हैटी को देखो लाइमन बीचर ने लड़कों से कहा वो तुम दोनों से भी ज़्यादा काम कर रही है काम खत्म होने तक हैटी लकड़ी के एक लोट के साथ और भी तेज दौड़ी बहुत अच्छा लाइमन बीचर ने कहा अब सभी लोग तालाब में जाकर मछली पकड़ने का जश्न मना सकते हैं रात के खाने के समय लाइमन बीचर पारिवारिक चर्चाएँ और बहस शुरू करके अपने बच्चों की बुद्धि तेज करते थे मुझे बताओ उन्होंने एक रात कहा उन्होंने अपने चश्मे को अपने माथे पर ढकेला और फिर मेज़ के चारों ओर देखा मानव जाति का सबसे उपयोगी आविष्कार क्या है विलियम सबसे बड़ा लड़का पलक झपकते ही बोला सर आमतौर पर लोग उसे पहिया कहते हैं दूसरे लड़के एडवर्ड ने कहा चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस का टाइप उसके आविष्कार के बाद किताबें सस्ते में छप पाईं और फिर हर कोई बाइबल पढ़ पाया जॉर्ज जो चुटकुले और संगीत पसंद करता था ने अपना मत दिया उस आदमी का क्या जिसने पहला हार यंत्र बजाया था आर्क के बिना किंग डेविड अपने भजन कैसे गाते लाइमन बीचर हंसे। आप सभी के पास अपने अपने विचार हैं अब आइए आपके तर्क भी सुनें। लेकिन हैटी अपना हाथ लगातार लहरा रही थी कृपया पापा उसने उत्सुकता से कहा मेरी राय में लीवर सबसे अच्छा आविष्कार है आह उसके पिता चिल्लाए चलो और आगे कहो हैटी उसकी आंखें चमक उठी हैटी दौड़ पड़ी जब मनुष्य ने लीवर का आविष्कार किया तो वो उन चीजों को स्थानांतरित करने में सक्षम हुआ जिन्हें वो पहले कभी हिला तक नहीं सकता था लीवर के साथ थोड़ा प्रयास करके वो एक पहाड़ तक को हिला सकता था उत्कृष्ट हैटी क्या बात है उसके पिता ने कहा फिर उन्होंने मेज के चारों ओर देखा और सिर हिलाया काश वो एक लड़का होती जब उसके पिता ने ऐसा कहा तो हैटी को कुछ चोट पहुंची पर पिता का क्या मतलब था वो हैटी समझती थी लाइमन बीचर एक चर्च के पादरी थे रविवार को लाइमन बीचर कनेटिकट के लिचफील्ड में व्हाइट मीटिंग हाउस में खड़े होकर इतने अद्भुत और प्रेरक उपदेश देते थे कि वो पूरे न्यू इंग्लैंड में प्रसिद्ध थे उन्हें यकीन था कि आत्माओं को बचाने में मदद करने वाले पादरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम करते थे वो चाहते थे कि उनके सभी बेटे पादरी बने लेकिन निश्चित रूप से वो अपनी बेटी के लिए ऐसा सपना नहीं देख सकते थे केवल लड़के ही बड़े होकर पादरी या डॉक्टर या वकील या वैसा कुछ बन सकते थे एक लड़की बड़ी होकर पत्नी और माँ ही बन सकती थी हैटी को वो पता था सभी लड़कियां वही करती थीं इसलिए वो समझ गई कि उसके पिता का मतलब उसकी प्रशंसा करना था जब वो कहते थे काश वो एक लड़का होती हैटी लगातार अपने भाइयों की तरह ही तेज और चतुर बनने की कोशिश करती रही और वो कभी कभी आधी अधूरी आँखें मूद इधर उधर भागती भी रहती थी पर किसी को उसकी चिंता नहीं थी वो हैटी का अपना तरीका था अपनी बड़ी बहन मेरी के साथ हैटी मिस पियर्स की अकादमी में पढ़ने जाती थी जो बीचर हाउस से सड़क के ठीक नीचे थी वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटी थी और घर के बाहर शर्माती थी इसलिए जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती लैटिन और फ्रेंच और भूगोल कला और संगीत और अंग्रेजी रचना का अध्ययन करती तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था कभी कभी उसकी ड्राइंग टीचर उसके फूलों या फलों के चित्रों की प्रशंसा करती थी उसके अंग्रेजी शिक्षक मिस्टर ब्रेस उसे निबंधों के लिए अच्छे नंबर देते थे दिन का सबसे अच्छा समय हैटी के लिए तब आता जब वह फिर से घर वापस लौटती थी और एक किताब लेकर अटारी में एक छोटी सी खिड़की के पास बैठकर उसे पढ़ती थी अटारी में रखे सेब प्याज और जड़ी बूटियों की उसे भीनी और सुगद गंद आती थी और अपने पिता की किताबों में हैटी को कुछ ऐसी किताबें मिली जो एकदम जादुई थीं अपने कोने में दुबकी हुई उसने सर वॉल्टर स्कॉट के उपन्यास आई हो के साथ अरेबियन नाइट्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस या फिर सिंदबाद के कारनामों के बारे में पढ़ा हैटी नीचे से हमेशा बहुत जल्दी बुलावा आता था नीचे काम करना होता था खाना बनाना पकाना मथना धोना स्त्री करना सिलाई करना और हैटी को उस काम में मदद करनी होती थी कुछ उबाऊ काम करते करते वो सपने देखती रहती थी और कभी कभी उसकी सौतेली मां उस पर चिल्लाती भी थी हैटी ध्यान दो तुम उस तरह के बटन होल यानी काज बनाना कभी नहीं सीखोगी कभी कभी हैटी को लगता था कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाती थी फिर जून में एक उज्जवल दिन मिस पियर्स अकादमी ने स्नातक अभ्यास आयोजित किया देखने के लिए मंच पर शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोग आए लाइमन बीचर निश्चित रूप से वहाँ थे एक एक करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों की पुरस्कृत रचनाओं को जोर से पढ़ रहे थे अचानक हैटी के शिक्षक मिस्टर ब्रेस ने वो शब्द पढ़े जिन्हें हैटी अच्छी तरह से जानती थी वो उसने ही लिखे थे फिर हैटी को समझ में नहीं आया कि वो किस ओर देखे जब मिस्टर ब्रेस का वाचन समाप्त हुआ तो बहुत तालियां बजीं हैटी ने देखा कि उसके पिता सबसे ज्यादा जोर से ताली बजा रहे थे उसने उन्हें और मिस्टर ब्रेस को फुसफुसाते हुए देखा फिर मिस्टर ब्रेस ने हैटी की ओर इशारा किया अभ्यास के बाद उसके पिता ने हैटी को चूमा और अपने सभी दोस्तों से गर्व से बात की जरा सोचो वो केवल तेरह साल की है उसके पिता ने सिर हिलाया उसे एक लड़का होना चाहिए था इस बार हैटी को कोई फर्क नहीं पड़ा लड़की होने पर भी वो कुछ अच्छा कर सकती थी वो कुछ लिख सकती थी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी वो एक खुश की शुरुआत थी हैटी अपने भाई हैंनरी वार्ड के साथ घास के मैदानों में घूमती थी वह पारिवारिक पिकनिक और मछली पकड़ने के अभियानों पर जाती थी कभी कभी वो छोटी कहानियां या कविताएं भी लिखती थी वो बटन होल यानी काज बनाने में भी थोड़ी बेहतर हो गई थी क्या आप में से कोई अनुमान लगा सकता है कि गुलाम होने का क्या अर्थ होगा लाइमन बीचर पलपेट पर खड़े थे और उन्होंने नीचे मंडे लिखी और देखा कल्पना करें कोई आपका खुद आपकी मातृभूमि से अपहरण करे और आप एक दर्जन अन्य लोगों के साथ जंजीरों से बंधे हों एक गंदे जहाज में भीड़ के साथ एक लंबी यात्रा के दौरान तूफान में अदमरे हो गए हों फिर आपको किसी घोड़े गाय या सूअर की तरह उतार कर बेचा जाए उनकी आवाज उठी क्या आप महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा होगा चर्च में हैटी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि उसका अपहरण किया जा रहा था उसकी कलाई पर लोहे की हथकड़ियां उसके टखनों पर लोहे की जंजीरें झनक रही थी और वहां से कोई बच नहीं सकता था उसके पिता ने कहा आपको भोर होते ही खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता है एक ओवरसियर कोड़ा लेकर पहरा देता है यदि आप भागने और जंगल में छिपने की कोशिश करते हैं तो आपका शिकार किया जाता है आप वहां से भाग नहीं सकते हैटी कांप उठी वो चाहती थी कि उसके पिता रुक जाएं, लेकिन वो जानती थी कि वो तब तक अपनी बात कहेंगे जब तक कि वो सभी को आश्वस्त नहीं करते कि गुलामी एक पाप है जो अमेरिका की मुक्ति की भूमि में मौजूद नहीं होना चाहिए पिताजी का उपदेश तब तक, तक चलता रहा जब तक आधी मंडली रोने नहीं लगी हैटी बड़ी मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी अंत में प्रार्थना सेवा समाप्त हुई हैटी सांस लेने के लिए बाहर धूप में भागी कैथरीन उसके साथ आई ओ केट हैटी ने कहा भगवान का शुक्र है कि कैनेडी कट में गुलामी नहीं है कैथरीन ने सिर हिलाया ये एक बुराई है जिसे हर जगह समाप्त किया जाना चाहिए अब मुझे बताओ क्या तुमने अपना सामान पैक किया है पैक हैटी ने कहा हैरीएट कैथरीन ने जोर से कहा हार्टफोर्ड के लिए घोड़ागाड़ी कल जल्दी रवाना होगी मुझे आशा है कि तब तुम तैयार होगी हैटी को एक झटका जैसे लगा वो लड़कियों के नए स्कूल में पढ़ने के लिए घर से जा रही थी वो स्कूल उसकी बहन कैथरीन ने हार्टफोर्ड में शुरू किया था तुम वहां कुछ पढ़ा भी सकती हो कैथरीन ने अपनी योजना समझाते समय कहा मैं एक टीचर हैटी ने अपनी बहन को देखा तुम तेरह साल की हो कैथरीन ने कहा तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त लैटिन जानती हो इसके अलावा जरा समझदार बनो तुम्हें किसी दिन अपना जीवन यापन करने की जरूरत होगी एक महिला पढ़ाने के अलावा भला और क्या कर सकती है तुम्हें खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए हैटी को पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा अब चर्च के बाहर उसने कहा मैं तैयार रहूंगी केट अगली सुबह उसके छोटे संदूक को स्टेज कोच पर रखा गया वो कैथरीन के पास बैठी थी वे लोग अपने रास्ते पर थे जब स्कूल शुरू हुआ तो हैटी भोर में उठकर उस पाठ का अभ्यास करती जिसे उसे बाद में अन्य लड़कियों को पढ़ाना था जब वो कक्षा में खड़ी हुई तो उसे सभी छात्र उससे बड़े लग रहे थे उसकी आवाज बहुत धीमी थी कृपया पहले अध्याय के लिए अपनी पुस्तकें खोलें। किसी तरह उसने वो घंटा बिताया फिर वो खुद पढ़ने के लिए अपनी कक्षा में गई उसे दिन अंतहीन लग रहा था अगले दिन भी और उससे अगले दिन भी हैटी दिन में जो कुछ करती वो था खुद अभ्यास फिर पढ़ाना और फिर रात में बिस्तर पर सोना अंत में उसे वो काम आसान लगने लगा नाटक लिखने के लिए अब उसके पास अब थोड़ा अतिरिक्त समय बचता था एक दिन वो कल्पना और लेखन का आनंद ले रही थी जब कैथरीन उसके कमरे में आई ठीक है कैथरीन ने कहा अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो तुम दूसरी कक्षा को भी पढ़ा सकती हो फिर हैटी ने नाटक लिखना त्याग दिया वो खुद को गुलाम नहीं समझती थी उसकी कलाइयों पर लोहे की कोई हथकड़ी नहीं बंधी थी उसने लड़कियों के बीच दोस्त ढूंढ लिए और कभी कभी वे एक साथ घूमने जाते थे बात करते थे और हंसते थे लेकिन वो जानती थी कि भोर में उठना और पूरे दिन किसी के साथ काम करना कैसा होता था खासकर अगर उस पर निगाह रखी जा रही हो वो अपना समय व्यर्थ ना करे और ना ही भागे टक्कर ऊपर नीचे गड्ढे उनकी वैगन कीचड़ में तिरछे बिछाए गए लकड़ी के तनों वाली कार कारडराय रोड पर चल रही थी हैटी ने वैगन की सीट को कसकर पकड़ रखा था कैथरीन और जॉर्ज और चार्ली भी एक दूसरे से सटकर बैठे थे उनके साथ उनके पिता और सौतेली मां और छोटी सौतेली बहन इज़ाबेला और सौतेले भाई टॉमस और जेमी बैठे थे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कितनी मजबूती से पकड़े थे जब वे पेंसिल्वेनिया और ओहायो की कारडराए सड़कों पर यात्रा कर रहे थे तो उन्हें झटके लगने ही थे लाइमन बीचर ने सुदूर पश्चिम सिंसिनाटी ओहायो में पादरियों के लिए एक नए कॉलेज का प्रमुख बनने के लिए न्यू इंग्लैंड छोड़ दिया था वहाँ पर कैथरीन लड़कियों के लिए एक नया स्कूल शुरू करने जा रही थी बड़े लड़कों को छोड़कर जो अभी भी पूर्व के स्कूल में ही थे बाकी पूरा परिवार उनके साथ जा रहा था टक्कर ऊपर नीचे गड्ढे लाइमन बीचर हंसे ये पेट दर्द का एक अचूक इलाज है उन्होंने कहा चलो सब मिलकर एक और भजन गाते हैं और फिर सभी भजन गाने में शामिल हुए जॉर्डन के तूफानी तट पर मैं खड़ा हूं और कनान की पुण्य भूमि की ओर आंखें मुंह दे हूं एक किसान अपनी गायों को इकट्ठा कर रहा था उसने जब गाड़ियों में अजनबियों को गाते हुए सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया जॉर्ज ने उसकी ओर हाथ हिलाया और वे गाते मजाक करते हंसते हुए आगे बढ़ गए हैटी के लिए वो सब एक साहसिक कार्य था वो हार्टफोर्ड स्कूल के नीरस काम को पीछे छोड़ आई थी वो एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी उसे नहीं पता था कि वो कैसा होगा लेकिन कम से कम वो कुछ अलग होगा अंत में उसने व्यापक वोहायो नदी के किनारे छतों और मीनारों को देखा और नदी के किनारे स्टीम बोर्ड की गड़गड़ाहट सुनी वे शहर में घुसे जहां उन्होंने गोदामों में कपास की गांठों और सुअरों से भरे बाड़ों को देखा इतने सारे सुअर घूरते हुए हैरियट ने कहा बिल्कुल सही जॉर्ज ने कहा सिनसिनाटी इतना बेकन और हैम यानी सुअर का मास निर्यात करता है कि उसे पोर्कोपोलिस उपनाम दे सकते हैं लेकिन गोदामों और व्यावसायिक भवनों से परे वहां की पहाड़ियां हरी और मैत्रीपूर्ण दिखती थी कॉलेज पहाड़ियों में था और बीचर को वहां एक घर मिला था लाइमन बीचर ने कॉलेज में अपना काम शुरू किया कैथरीन ने अपने स्कूल के लिए कमरे किराए पर लिए और हैटी उसके पीछे पीछे चली यहां पर इतनी सारी ईंट की इमारतें थीं लकड़ी की नहीं शहर के बीचों बीच इतना अच्छा बाजार था लोगों की बहुत भीड़ थी काले और गोरे भी हैटी ने यह मान लिया कि वहां विभिन्न कार्यों में व्यस्त काले लोग स्वतंत्र होंगे पर वहां बेकार की झूठन खाने के लिए सुअरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था वो उसे काफी मजाकिया लगा परंतु फिर सौ डॉलर का इनाम भगोड़े दास को पकड़ने के लिए जब हैटी ने एक इमारत के किनारे पर लगे उस साइनबोर्ड को देखा तो वह रुक गई पूरे जीवन भर उसके पिता ने गुलामी के पाप के खिलाफ प्रचार किया था उसके लिए गुलामी बहुत दूर थी लेकिन यहां पर गुलामी उसके एकदम करीब थी हैटी ने उस साइनबोर्ड से नदी की ओर देखा उस चौड़ी नदी के उस पार किंटकी था जहां गुलामी कानूनी थी नदी के उस पार काले पुरुषों महिलाओं और बच्चों का स्वामित्व गोरे लोगों के पास था यदि उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उनके मालिकों ने पकड़ने के लिए विज्ञापन देंगे जैसे कि वे कुत्ते या घोड़े हों एक अश्वेत महिला किराने के सामान की टोकरी लिए जा रही थी हैटी ने अपने कंधे के पीछे मुड़कर उसे देखा क्या वो सच में आजाद थी हैटी ने सोचा क्या अश्वेत महिला को डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा एक काला आदमी किसी मुसाफिर की प्रतीक्षा में एक कोने में अपनी कैब में बैठा था क्या वो वास्तव में एक स्वतंत्र व्यक्ति था या फिर कोई भगोड़ा दास था हैटी ने पीछे मुड़कर साइन बोर्ड पर देखा सौ डॉलर का इनाम अचानक उसे वो शहर एक खतरनाक जंगल जैसे लगने लगा उसने कल्पना की कि काले लोग हर आवाज पर छिपते और कांपते होंगे क्या भगोड़े अक्सर पकड़े जाते हैं उस शाम हैटी ने अपने पिता से पूछा पकड़ने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है वो रुकी कोई ऐसे इंसान को क्यों पकड़ना चाहेगा जो केवल मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो लाइमन बीचर ने एक लंबी आह भरी यहां सिंसिनाटी के लोग दक्षिण में दास श्रमिकों द्वारा उगाई गई कपास खरीदते बेचते हैं वे कपास उत्पादकों के दोस्त रहना चाहते हैं इसलिए वे अक्सर दक्षिण की संपत्ति वापस कर देते हैं एक मानव जीवन हैटी चिल्लाई एक मानव आत्मा क्या संपत्ति होती है लाइमन बीचर ने बेबसी से सिर हिलाया लाइमन बीचर ने यह भी सीखा कि सिनसिनाटी में अगर वो व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे तो लोग उन पर गुस्सा होंगे इसमें समय लगेगा उन्होंने कहा समय लगेगा हैटी ने अपने पिता को अंदर से खोखले भाव से देखा उसने वही किया जो उसे करना था वो कैथरीन के स्कूल में पढ़ाती थी घर पर वो सिलाई और अन्य कामों में मदद करती थी वो एक साहित्यिक क्लब में शामिल हो गई थी और उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया न्यू इंग्लैंड से बहुत दूर वो घर की चीज़ों के बारे में याद कर रही थी और उनके बारे में लिख रही थी खासकर जो चीज़ें उसे पसंद थीं जब उसकी पहली कहानी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई और उसने एक पुरस्कार जीता तो वो बेहद खुश हुई लेकिन हर दिन उसने विज्ञापन देखे भगौड़े दास के बारे में किसी भी जानकारी के लिए पचास डॉलर का इनाम गुलाम नैन्सी को पकड़ने के लिए सौ डॉलर का इनाम और तट के नीचे वो केंटकी से स्टीम बोट्स में उन दासों को ले जाते हुए देखती थी जिन्हें दक्षिण में ले जाकर बेचा जाता था उसने निचले डेक पर जंजीरों में जकड़े हुए पुरुषों और महिलाओं को भी देखा एक दिन उसने एक अश्वेत युवती को एक बच्चे को पकड़े हुए देखा जैसे ही उसने देखा एक सफेद आदमी उस महिला के पास आया वो एक पल रुका फिर उसने बच्चे को छीन लिया और वहाँ से भाग गया क्या उस आदमी ने उस माँ को उसके बच्चे से दूर बेच दिया था क्या उसने बच्चे को किसी और को बेच दिया था हैटी के पास वो जानने का कोई तरीका नहीं था लेकिन उसने महिला का चेहरा उसकी फैली हुई बाहों को जरूर देखा हैटी उस मां के चेहरे को नहीं भूल सकी कभी कभी उसने उसे अपने सपनों में भी देखा और फिर वो डर के मारे जाग गई सांझ हो गई थी हैरियट और उसके पिता और केल्विन स्टोव नामक के एक युवा प्रोफेसर सिंसिनाटी से कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे ऊंचे घर के बरामदे पर बैठे थे वे लोग रेवरेंड जॉन रैनकिन से मिलने आए थे नदी और दूर किंटकी तट पर अंधेरा छाने के कारण उनकी आवाज शांत थी क्षमा करें मुझे एक पल की मोहलत दें रेवरण रैंकिन ने कहा फिर वो घर में गए और उन्होंने एक दिया जलाया और उसे संभालकर खिड़की में रख दिया जब पादरी लौटे तो लाइमन बीचर हंसे हमेशा प्रकाश की जरूरत ही ना पड़े रैंकिन जल्द चांद आसमान में चमक रहा होगा रेवरन रैंकिन ने एक पल उनकी ओर देखा मुझे पता है कि आप सभी गुलामी के खिलाफ हैं उन्होंने कहा लाइमन बीचर हैरान दिखे बेशक। बेश ने सिर हिलाया और केल्विन ने भी वही किया, बेशक। पादरी ने कहा मैंने आप लोगों के लिए वहां से कोई भी दास उस प्रकाश को देख सकता है वो जानता है कि मैं उन्हें भोजन और आश्रय दूंगा और उसे उत्तर की ओर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करूंगा जो उसे आगे भी यात्रा करने में मदद करेगा जब तक कि वे कनाडा में सुरक्षित नहीं पहुंच जाता लाइमन बीचर ने धीरे से सीटी बजाई अंडरग्राउंड रेलवे हैटी ने गहरी सांस ली लगता है आप उसका हिस्सा हैं पादरी रैमकिन ने सिर हिलाया बहुत छोटा हिस्सा केल्विन स्टोव धीरे से बोले क्या कई भगोड़े नदी के उस पार से यहां आते हैं हां रेवरेंड रैमकिन ने कहा काफी कृपया हैरियट ने कहा हमें उनमें से कुछ के बारे में बताएं पादरी ने हैरियट को आगे झुकते हुए देखा हैरियट की आवाज़ में ज़बरदस्त उत्सुकता थी उन्होंने कहा मैं एक युवती को हमेशा याद रखूंगा। सर्दी का मौसम था नदी अभी भी जमी हुई थी लेकिन बर्फ़ पिघलने लगी थी और बड़ी मात्रा में टूट रही थी वो एक ख़तरनाक समय था फिर भी केंटकी में एक युवा माँ अपने मालिक से बचने के लिए बेताब थी उसने अपने बच्चे को ले जाने के लिए अपनी बाहों में पकड़ा फिर उसने नरम बर्फ पर कदम रखा फिर वो दौड़ी और बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े से दूसरे पर कूदी आखिरकार वो ओहायो तट पर पहुंच गई जैसे ही वो महिला जमीन पर सुरक्षित पहुंची बर्फ की चादर एक गर्जना के साथ टूट गई और नदी में विलीन हो गई अगर वो महिला और उसका बच्चा पांच मिनट देरी से नदी पार करते तो वे निश्चित डूब जाते हैरियट की आंखें बंद हो गई एक चमत्कार वो फुसफुस आई रेवर ने अन्य भगौड़ों के बारे में भी बताया हेरियट हर कहानी को ऐसे सुन रही थी मानो वह खुद अपनी ही जान बचाने के लिए दौड़ रही हो लेकिन उस जवान मां की बर्फ पार करने की कहानी ने उसे सबसे ज्यादा हिला दिया बाद में वो और केल्विन स्टोव पहाड़ी के किनारे पर घूमते हुए गए उन्होंने उन जोखिमों के बारे में बात की जो रेवरन रैनकिन ले रहे थे पादरी की मंडली में ऐसे लोग थे जिन्हें अगर उनके इस पक्ष के बारे में पता चलता तो वो लोग पादरी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैरियट ने कैलविन को हाल ही में अपनी केंटकी बागान यात्रा के बारे में भी बताया मुझे स्वीकार करना होगा उसने धीरे से कहा मुझे वहां पर नीग्रो दास संतुष्ट लगे और उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार हो रहा था कैलविन ने कहा यह गुलामी का वो पक्ष है जिसके बारे में दक्षिण के लोग बात करना पसंद करते हैं वे कहते हैं कि वे अपने दासों के लिए माता पिता की तरह हैं हैरियट है ने सिर हिलाया मैंने वो खुद देखा सभी गुलाम मालिक राक्षस नहीं होते होंगे शायद कैलविन ने कहा दास्ता विरोधी वक्ताओं और लेखकों के लिए इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी होगी हां हैरियट ने कहा गुलामी की बुराई और भी स्पष्ट हो सकती है यहां तक कि सबसे दयालु स्वामी को भी यह लग सकता है कि उसे अपनी कुछ संपत्ति बेचनी है केल्विन सहमत हुए बुराई है पर लोग संपत्ति नहीं होते वे तब तक बातें करते रहे जब तक कि चंद्रमा लगभग ढल नहीं गया वे एक दूसरे को जानने लगे और उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि वे कई चीजों के बारे में एक जैसा ही महसूस करते थे माँ माँ माँ माँ जुड़वा बच्चों ने अपने चम्मचों से मेज को पीटते हुए गाया अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हैंनरी हंसा और वो भी अपना चम्मच पीटने लगा ठीक है हेरियट दूध के जग के साथ रसोई में जल्दी से घुसी ये तुम सभी के लिए सोने के समय का दूध है फिर वो सुंदर जुड़वा हैटी और एलिजा और बेबी हैंनरी को देखकर मुस्कुराई हेरियट को युवा प्रोफेसर केल्विन स्टोव से शादी किए हुए पाँच साल बीत चुके थे जुड़वा बच्चे चार साल के थे और हेनरी दो का था हेरियट को अब अलग तरह की चिंताएं थीं जिसके बारे में वो पहले कभी नहीं जानती थी लेकिन वो अपने पति और बच्चों से प्यार करती थी वो सिर्फ ये चाहती थी कि केल्विन कॉलेज में अध्यापन में कुछ अधिक पैसा कमाए आज रात फिर से बच्चों के सोने के बाद वो जागती रही और लिखती रही उसने पाया था कि वह पत्रिकाओं और धार्मिक मैगजीन्स को अपनी लिखी लघु कथाएं और लेख बेच सकती थी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे लेकिन हर डॉलर मदद करता था अपना मग पकड़ो एलिजा हैरियत ने कहा जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी अभी आई उसने कहा और फिर वह दरवाजा खोलने चली गई एक युवा अश्वेत महिला जो घर के कामों में हैरियट की मदद करती थी वह बाहर अंधेरे में खड़ी थी क्यों जिल्दा हैरियट ने कहा अंदर आओ ओ हां मिसेज स्टोव हां जिल्ला फुसफुसाई। जिल्ला जल्दी से अंदर आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया क्या हुआ जिल्ला? हैरियट ने पूछा मेरा पुराना मालिक यहां शहर में है जिल्ला अभी भी फुसफुसा रही थी उसकी आंखें चौड़ी और डरी हुई थीं। मुझे लगता है कि उसने मुझे शहर में देख लिया है तुम्हारे पुराने मालिक ने हैरियत ने पूछा लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो क्यों है ना तुमने मुझे बताया था कि तुम स्वतंत्र हो ओह मिसेज स्टोव मैंने सोचा कि वो कहना सुरक्षित होगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मालिक मुझे ढूंढने टेनेसी से यहाँ आएगा लेकिन वो यहाँ है मुझे यकीन है कि उसने मुझे देख लिया है अब मुझे कहीं दूर जाना होगा हैरीहट ने ज़िल्ला का हाथ पकड़ा डरो मत उसने जल्दी से कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे फिर वह बच्चों की ओर मुड़ी देखो बच्चों माँ कुछ देर के लिए व्यस्त है कुछ मिनटों के लिए अच्छे बने रहो उसने जिला की बहाँ पकड़ ली तुम अभी के लिए मेरे तहखाने में छिप सकती हो जब मिस्टर स्टोव घर आएंगे तो हम पता लगाएंगे कि आगे क्या करना है जब ज़िल्ला छिप गई तब हैरियट ने बच्चों को बिस्तर पर लेटा दिया लेकिन उसके विचार दौड़ रहे थे और वो किसी योजना के बारे में सोच रही थी केल्विन घर आया वो बेशक मदद करना चाहता था लेकिन वो एक चिंता करने वाला व्यक्ति था और वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो योजना में गलत हो सकती थी अंत में हैरियट अपने भाई हेनरी वार्ड के घर गई जो पासी में था हमें ज़िल्ला को शहर से दूर ले जाना चाहिए उसने कहा हेनरी वार्ड ने कहा मैं उत्तरी सड़क पर एक किसान को जानता हूं वो भूमिगत रेल का हिस्सा है मैं एक वैगन लाऊंगा और आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा हैरियट फिर घर गई उसे गहरे रंग की पोशाक और बोनट मिला जिसे वह जल्दी से तहकाने में लेकर गई सब ठीक हो जाएगा उसने कहा फिर उसने जिला की कपड़े बदलने में मदद की अंत में उसने केल्विन को सीढ़ियों के ऊपर से धीरे से पुकारते हुए सुना हेनरी आ गया है। हैरियट ने जिल्ला को रात में जल्दी से बाहर निकाला उसने उसे वैगन के पिछले हिस्से में छिपाने में मदद की केल्विन हेनरी के पास वाली सीट पर बैठ गया हेनरी ने लगाम लहराई और वे चले गए उसके बाद हैरियट किचन में बैठ गई वो लिख नहीं सकती थी वो प्रतीक्षा और आशा के शब्द सुनने का अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी वो घर के सामने रुकने वाले घोड़े की चाप का और फिर कदमों की आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी बड़ी पुरानी घड़ी टिक टॉक टिक कर रही थी घर में से चरमराती आवाज़ें उठीं जो हमेशा रात में उठती थीं घंटे बीतते गए सुबह सुबह केल्विन और हैंनरी लौट आए है। जिला किसान के पास सुरक्षित थी उसने उसे अगली रात तक छिपाने का वादा किया है फिर वो उसे अंडरग्राउंड रेलवे के अगले व्यक्ति के पास भेज देगा हैरियट ने राहत की एक सांस ली हाँ केल्विन ने कहा आखिरकार हम किसी एक की मदद कर पाए हैरियट ने अपनी आंखें रगड़ी और अपना सिर हिलाया लेकिन केल्विन उसने कहा जिल्ला जैसे अन्य बहुत सारे लोग हैं अचानक हैरियट को लगा कि जैसे वो हमेशा से ग़ुलामी के दुखों के करीब रह रही हो वो बस इतना चाहती थी कि वो खुद भाग जाए कहीं बहुत दूर चली जाए वो दुख के नज़ारों और आवाज़ों से कहीं दूर चली जाए क्या यह वाकई सच है हेरियट को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था मेन के बॉडाइन कॉलेज ने केल्विन स्टोव को वहां आकर प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित किया था पर वहां भी वेतन बहुत कम था लेकिन आप जरूर स्वीकार करें हेरियट ने निवेदन किया केल्विन ने अपना सिर हिलाया हेरियट ने सिंसिनाटी वाले घर के चारों ओर चहलकदमी की और जल्द से जल्द शहर छोड़ने की तैयारी शुरू की उसके अब पांच बच्चे थे एक और लड़का फ्रेड और एक छोटी लड़की जॉर्जिया लेकिन उन सभी के लिए पैकिंग करना हेरियट को कोई मुश्किल बात नहीं थी वो आखिरकार एक ऐसे शहर से पलायन कर रही थी जो उसे कभी भी घर जैसा नहीं लगा था सबसे अच्छी बात थी कि वो गुलामी से बहुत दूर जा रही थी उन्होंने स्टीम बोट से यात्रा की रेलवे कारों में सफ़र किया फिर नहर की नावों में और फिर वापस रेल कारों में वे न्यू जर्सी में कारों पर चढ़ रहे थे जब केलविन ने एक समाचार पत्र खरीदा और ताज़ा समाचार पढ़ा केलविन हैरियट की ओर आते हुए कुछ परेशान दिख रहा था केल्विन ने कहा कांग्रेस एक नया कानून पारित कर रही है अब से किसी भगोड़े दास की मदद करना एक संघीय अपराध होगा क्या हाफते हुए हैरियट ने पूछा केल्विन ने आगे कहा आगे और भी बहुत कुछ है काले भगोड़ों का शिकार करने के लिए विशेष एजेंटों को काम पर रखा जाएगा फिर हैरियत ने अखबार लिया जैसे ही उसने कहानी पड़ी उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने करीब आते भारी कदमों की आवाज सुन रही थी फिर एक दरवाजा टूटा जंजीरें बजीं और फिर उसके बच्चे को किसी ने उसकी बाहों से छीन लिया ओह नहीं नहीं वह फुसफुसाई। लेकिन कोई भी हैरियट और उसके परिवार का शिकार नहीं कर रहा था वे ब्रुकलिन गए जहां हैरियट के भाई हेनरी वार्ड एक बड़े चर्च में पादरी थे हेनरी केवल उस नए कानून भगोड़े दास अधिनियम के बारे में बात करना चाहते थे मैं रविवार को इस काले कानून के खिलाफ बोलूंगा उन्होंने हैरियट से कहा मैं कह रहा हूं वो रुके मैं कह रहा हूं कि वो एक बुरा कानून है जिसकी अवहेलना की जानी चाहिए पर उससे भी एक उच्च कानून है भगवान का कानून जो मांग करता है कि सभी लोग स्वतंत्र हों अपने भाई को देखते ही हैरियट की आंखें चमक उठी हां हैरियट ने कहा यह कहना एक भयानक बात है कि यह कानून गलत है लेकिन वो वाकई में डरावना है स्टोव परिवार बॉस्टन गया जहां हैरियट के भाई एडवर्ड एक पादरी थे एडवर्ड भी नए कानून की अवज्ञा किए जाने के लिए प्रचार कर रहे थे एक दोपहर जब बच्चे अपनी किताबों में व्यस्त थे तब हैरियट ने अपने भाई की पत्नी से बात की एडवर्ड और हेनरी दोनों बहुत कुछ कर रहे हैं हैरियट ने कहा काश मैं भी कुछ कर सकती जरूर उसकी भाभी ने कहा तुम लिख सकती हो हैरियट ने कहा लेकिन मैंने अभी तक जो कुछ लिखा है वो थोड़े पैसे कमाने के लिए कुछ साधारण कहानियां ही लिखी है अगर मैं तुम्हारी तरह कलम का उपयोग कर पाती तो मैं लोगों को यह महसूस कराने के लिए कुछ जरूर लिखती कि गुलामी कितनी भयानक चीज है हेरियट ने अपनी भाभी को घूर कर देखा अचानक वो उठ खड़ी हुई युवा हैटी एलिजा हेनरी और फ्रेडी ने भी उसकी ओर देखा जो कुछ भी उनकी माँ ने तब कहा था उसे वे जीवन भर याद रखेंगे और जिस तरह से उन्होंने कहा था वो एक प्रतिज्ञा की तरह था मैं कुछ लिखूंगी मैं जरूर लिखूंगी लेकिन हेरियट के पास करने के लिए और बहुत कुछ था फिर उसके परिवार ने मेन शहर की यात्रा की उसे एक घर ढूंढना था और उसे व्यवस्थित करना था वहां पर बसने के तुरंत बाद हेरियट के अंतिम बच्चे का जन्म हुआ छोटा चार्ल्स एक स्वस्थ बच्चा था बड़े बच्चे हैटी और एलिजा हेनरी, फ्रेड और जॉर्जियाना मेन की हवा में खेलते थे या वॉटर पर घूमते थे जहां पर नावों और जहाजों का निर्माण होता था केल्विन ने अपना नया काम शुरू किया हेरियट की दुनिया में सब कुछ शांतिपूर्ण था लेकिन दिन ब दिन चिट्ठियाँ और अखबार नई नई खबरें लाते रहे गुलामी से भागे हुए अश्वेत पुरुषों महिलाओं और बच्चों को पकड़कर दक्षिण वापस भेजा जा रहा था गुलामों को खोजने के लिए भयानक तलाशी चल रही थी मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगी हैरियट ने कहा वो अपने काम करती रही लेकिन वो अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी के बारे में सोच रही थी जिससे लोगों को गुलामी की बुराई का एहसास हो लेकिन शुरू में उसे कोई कहानी समझ ही नहीं आई ब्रुकलिन में उसका भाई हेनरी वार्ड नए कानून के खिलाफ उपदेश दे रहा था बॉस्टन में भाई एडवर्ड भी नए कानून के खिलाफ प्रचार और लेखन कर रहा था पर हैरियट क्या कर रही थी कुछ भी नहीं एक रविवार जब केल्विन कहीं गया था तब हैरियट चर्च में बैठी थी उसके एक तरफ जुड़वा बच्ची और दूसरी तरफ हैनरी फ्रेड और जॉर्जियाना थे प्रवचन हमेशा की तरह चल रहा था लेकिन अचानक हैरियट का उपदेश पर से ध्यान हट गया वो अपने मन में एक तस्वीर देख रही थी एक अश्वेत व्यक्ति को दो क्रूर व्यक्ति पीटे जा रहे थे जबकि एक अन्य श्वेत व्यक्ति उनसे बहस कर रहा था कौन थे वे लोग वे उस काले आदमी को क्यों पीट रहे थे हेरियट निश्चित नहीं थी उसे लग रहा था कि वो काला आदमी किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है जो भगोड़ा था बाकी लोग उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भगोड़ा कहाँ गया था लेकिन अंकल टॉम वो बात कभी नहीं बताते अंकल टॉम वो नाम कहाँ से आया था हैरियट को उसका कोई पता नहीं था वो सिर्फ इतना जानती थी कि अंकल टॉम उस अश्वेत व्यक्ति का नाम था जिसे इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था उसके चारों गाने की धुन बज रही थी सब खड़े थे हैरियट को एहसास हुआ कि वो अभी भी चर्च में थी जहाँ की प्रार्थना सेवा एक भजन के साथ समाप्त हो रही थी सपने में खोई हैरियट अपने बच्चों के साथ घर चिली गई फिर वो मेज बैठ गई और जो चित्र उसने देखा था उसे उसने लिखना शुरू कर दिया उसकी कलम दौड़ पड़ी उसने शायद ही बच्चों को रोते हुए सुना हो या फ्रेडी और जॉर्जियनो को खाना मांगते हुए सुना हो उसने लिखना बंद करने के बाद ही बच्चों को बुलाया सुनो उसने कहा और फिर उसने जो दृश्य लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया खत्म होने से पहले ही हैटी और एलिजा रो रहे थे ओ मामा हैंनरी ने कहा गुलामी दुनिया के सबसे क्रूर चीज है हैरियट ने सिर हिलाया उसने अपने लिखे कागज को मोड़ा और उसे एक दराज में रखा और फिर वो रात का खाना लेकर आई उसके बाद वो अपने लेख को लगभग भूल गई क्योंकि जब केल्विन घर आया तब हैरियट ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया एक दिन केल्विन को हैरियट के लिखे हुए नोट्स मिले उसने उन्हें पढ़ा फिर वो हैरियट के पास गया और उसने उसका हाथ पकड़ा हैरियट ने उसकी आंखों में आंसू देखे बहुत मार्मिक हैटी है केल्विन ने कहा तुम जो लिखना चाहती थी उसकी तुमने सुंदर शुरुआत की है अब उसे आगे बढ़ाओ हैरियट ने कहा लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे पता नहीं है कहानी कहां से शुरू होती है अंकल टॉम वहां कैसे पहुंचे और लोग उन्हें क्यों पीट रहे थे केल्विन ने कहा धीरे धीरे वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा तुम बस आगे लिखती रहो जब रात का खाना पक रहा था और केक बेक हो रहा था तब हैरियत ने रसोई की मेज पर लिखा जब बच्चे नारे होते तब वो पीछे की सीढ़ियों पर लिखती उसने किचन में बैठकर एक जर्जर मेज पर लिखा जबकि केल्विन अपना व्याखैन के डेस्क पर लिख रहा था उसने लिखा और लिखा क्योंकि अब धीरे धीरे कहानी उसके जहन में आने लगी थी उसने कहानी की शुरुआत केंटकी में एक सुखद प्लांटेशन, यानी बड़े फार्म पर शुरू की जिसे उसने सेंसिनाटी के पास देखा था उसने अंकल टॉम को वहाँ का भरोसेमंद गुलाम बनाया लेकिन अचानक उसके मालिक को पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसे अपने कुछ दास बेचने पड़े उसने अंकल टॉम और एक चतुर छोटे लड़के को बेचने का फैसला किया जो एलिजा नाम की एक खूबसूरत युवती का बेटा था। एलिजा अपने बेटे को खोने का दर्द सहन नहीं कर पाई एक अंधेरी रात में वो अपने बेटे के साथ भाग गई फिर हैरियट को वो सच्ची कहानी याद आई जो रेवरेंड रैनकिन ने सिंसिनाटी में उन्हें सुनाई थी एलिजा अपने बेटे के साथ आधी बर्फ जमी हुई नदी के पास पहुंची हैरियट ने लिखा एलिजा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए बर्फ व छलांग लगा दी जैसा कि उससे पहले अनेकों भगोड़ों ने किया था फिर एलिजा एक बर्फ के टुकड़े से दूसरे बर्फ के टुकड़े पर कूदती रही अंत में बड़ी मशक्कत के बाद वो गुलाम शिकारियों से बचकर निकल पाई एलिजा के पलायन की कोशिश में हैरियट की कलम भी दौड़ पड़ी लेकिन अंकल टॉम एक अलग प्रकार के व्यक्ति थे वो भगौड़े नहीं थे जो कुछ भी हुआ अंकल टॉम ने उसे परमेश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और बिना किसी शिकायत के उसे सहन करने की कोशिश की इसलिए अंकल टॉम को बेच दिया गया और नदी द्वारा न्यू ऑर्ड भेज दिया गया फिर सिंसिनाटी तट के भयानक दृश्य हैरियट के दिमाग में कौंध गए क्योंकि अंकल टॉम को वहां एक स्टीम बोर्ड से लाया गया था हैरियट ने उसके माँ के बारे में भी लिखा जिसका बच्चा उससे छीन लिया गया था हैरियट अपने याद किए गए दृश्यों से पेज दर पेज भरती चली गई लेकिन फिर न्यू ऑर्डियंस में अंकल टॉम को एक दयालु व्यक्ति ने खरीद लिया हैरियट दिखाना चाहती थी कि कुछ गुलाम मालिक सभ्य और नेक दिल भी थे फिर कुछ समय के लिए अंकल टॉम काफी खुश थे परंतु फिर तब हैरियट कहानी के साथ आगे बढ़ नहीं सकी क्योंकि कहानी उसके दिमाग में लगातार खुल रही थी वो लगातार लिखती रही और वो कुछ भी बदलने के लिए कभी नहीं रुकी हर बार वो पन्नों का एक बंडल बनाती और उन्हें एक पत्रिका के संपादक के पास भेज देती थी वाशिंगटन डीसी में कहानी के कुछ हिस्से हफ्ते दर हफ्ते छपते रहे जल्द ही संपादक को पत्र मिलने लगे इस अद्भुत नई कहानी के लिए धन्यवाद एक पाठक ने लिखा मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दूसरे पाठक ने लिखा पहली बार मुझे गुलामी की बुराई महसूस होने लगी है तीसरे ने लिखा फिर एक पुस्तक प्रकाशक ने वो कहानी पढ़ी उसने हैरियट को लिखा कि वो उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहता था अंत में हैरियट एक क्रूर पिटाई के बाद अंकल टॉम की मौत के बारे में लिख रही थी उसके आंखों में आंसू थे लेकिन वो जानती थी कि उसे वो लिखना ही था अंकल टॉम ने कभी किसी साथी के साथ विश्वासघात नहीं किया था भले ही अंत में उन्हें खुद उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी अंत में हैरियट ने लिखा कि अंकल टॉम भी गुलामी से बचकर स्वर्ग की स्वतंत्रता में विलीन हो गए थे वो लंबी लंबी कहानी अब खत्म हो गई थी हैरियट को कहानी के खत्म होने पर विश्वास नहीं हो रहा था वो अंकल टॉम एलिजा और अन्य सभी के साथ इतने लंबे समय तक जो रही थी अब वो एक छोटे से डाकघर में खड़ी थी जहां उसने पोस्टमास्टर को कहानी के पन्नों का आखिरी बंडल सौंप दिया अचानक वो खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही थी आश्चर्य रूप से मुक्त मानो वो हर उस चीज से दूर भाग गई थी जिसने उसे चोट पहुंचाई थी क्योंकि उसने अपनी कहानी में सभी गुलामों का अनुसरण किया था घर जाकर उसने बच्चों को पिकनिक के लिए तैयार होने को कहा हम मांस के कुछ टुकड़े और कुछ उबले हुए आलू लेकर जाएंगे हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा अंकल टॉम्स केबिन? मुझे क्षमा करें महोदया सब किताबें बिक चुकी हैं किताबों की दुकान के आदमी ने कहा लेकिन वो किताब तो अभी अभी प्रकाशित हुई थी महिला ने कहा पुस्तक विक्रेता ने कहा मुझे पता है मुझे पता है मुझे उम्मीद है कि और प्रतिया जल्द ही आएंगी हर कोई हैरियट बीचर स्टोव की उस नई किताब के लिए पूछ रहा है दस हज़ार प्रतियाँ तीस हजार प्रतियाँ पचास हजार किताब जितनी तेजी से छप रही थी, उससे ज़्यादा तेजी से बिक रही थी हर कोई उस किताब के बारे में बातें कर रहा था अंकल टॉम्स केबिन किसी किताब के लिए वो एक जिज्ञासु शीर्षक था हैरियट की कहानी का किसी केबिन यानी कुटिया से बहुत कम लेना देना था किताब ज़्यादातर उन अलग अलग तरीकों के बारे में थी जिनका इस्तेमाल करके काले लोग अपनी आज़ादी के लिए भाग रहे थे वे हर तरह के खतरों को झेलते हुए उन जगहों की ओर पलायन कर रहे थे जहां वे अपने जीवन को कुछ सुरक्षित समझते थे अचानक इंग्लैंड में भी लोग उस किताब को बड़ी तादाद में पढ़ रहे थे फिर फ्रांस जर्मनी स्वीडन रूस और यूरोप के हर देश में भी और जल्द ही एशिया में भी लोग उसे पढ़ रहे थे उस कहानी ने लोगों को रुलाया उसने उन्हें हंसाया भी उसने लोगों को दूसरों की परवाह करना सिखाया प्रकाशक की ओर से हैरियट का पहला चेक दस डॉलर का था हेरियट और केल्विन ने पहले तो चेक की ओर देखा और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा अब आगे से उनका जीवन काफ़ी आसान होगा फिर एक बुरी खबर आई अमेरिका में लगभग हर कोई उस किताब को पढ़ रहा था लेकिन हर कोई उसे पसंद नहीं कर रहा था नीचे दक्षिण के गुलाम राज्यों में पाठकों ने महसूस किया कि वो पुस्तक बेहद ख़तरनाक थी उस किताब ने लोगों को बड़ी दृढ़ता से गुलामी के ल्मों के बारे में महसूस कराया था आलोचकों ने दक्षिण के अखबारों में लिखा कि वो पुस्तक झूठ फरेब से भरी थी और उसे किसी पागल उत्तरी महिला ने लिखा था जो गुलामी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कई दक्षिणी राज्यों ने पुस्तक को अपनी सीमा में घुसने पर पाबंदी लगा दी किताब विक्रेताओं को किताब बेचने पर जेल भी हो सकती थी हैरियट को दक्षिणी लोगों से पत्र मिलने लगे वो उसे कोसते और उसे धमकी देते थे हैरियट भयभीत और हतप्रभ थी लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना या देखा था उस पर ही मेरी पुस्तक आधारित है इस बीच उसकी किताब को कोई भी रोक नहीं सका हजारों लोग लाखों लोग जिन्होंने कभी लाइमन बीचर को गुलामी के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना था जिन्होंने कभी हैरियट के भाइयों को गुलामी के खिलाफ बोलते नहीं सुना था वे लाखों लोग अब हैरियट के शब्दों को पढ़ रहे थे ग़ुलामी को लेकर उत्तर और दक्षिण के बीच झगड़ा एक तूफान था जो धीरे धीरे और करीब आ रहा था हैरियट ने ग़ुलामी के बारे में एक और किताब लिखी उन्होंने न्यू इंग्लैंड के बारे में एक उपन्यास भी लिखा उन्होंने पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ और लेख लिखे वो अब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी लोग उनकी लिखी हर बात को पढ़ना चाहते थे फिर एलिनॉय के एक लंबे घरेलू व्यक्ति को संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति चुना गया उसका नाम एब्राहम लिंकन था लिंकन गुलामी के खिलाफ थे दक्षिण के लोगों ने लिंकन के पद ग्रहण करने पर संघ छोड़ने की कसम खाई फिर जब लिंकन ने पदभार संभाला तब दक्षिणी राज्यों ने संघ छोड़ दिया अप्रैल 1861 में गृह युद्ध शुरू हुआ डेढ़ साल बाद अपने सबसे छोटे बेटे चार्ली के साथ हैरियट वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में एक बैठक में गई एक लंबा पतला आदमी आगे आया उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे की ओर देखा तो आप ही वो छोटी महिला हैं जिन्होंने इस महान बड़े युद्ध की शुरुआत की अब्राहम लिंकन ने हैरियट बीचर स्टोव से कहा हैरियट ने सिर हिलाया बहुत से कारणों से वह भयानक युद्ध शुरू हुआ था लेकिन हैरियट जानती थी कि उसकी किताब ने हजारों उत्तरी लोगों को गुलामी अंत करने के लिए और उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कुछ किया था इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति से मिलने और उनसे पूछने का एक निश्चित अधिकार था कि उन्होंने दासों को मुक्त क्यों नहीं किया जबकि सेनाएं लगभग दो वर्षों से लड़ रही थी लिंकन ने कहा कि वो उनकी चिंता को समझते थे लेकिन संघ को पहले आना चाहिए उन्होंने कहा और अब क्योंकि हमारे संघ के सैनिक कुछ लड़ाई जीत रहे हैं इसलिए मैं वादा करता हूं कि आप जल्द ही ऐसी खबर सुनेंगी जो आपको खुश कर देगी हेरियट ने खुद को संतुष्ट महसूस किया लिंकन एक महान व्यक्ति हैं उसने बाद में चार्ली से कहा वो अपना वादा जरूर निभाएंगे और लिंकन ने वही किया एक जनवरी अठारह को अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी करते हुए घोषणा की कि संघ के युद्ध में राज्यों के सभी दास अब स्वतंत्र थे जब खबर की घोषणा की गई तब हैरियट फिलाडेल्फिया के एक बड़े थिएटर में थी सभी ने जय जयकार की और चिल्लाया और गाया तभी किसी ने हैरियट को बालकनी में देखा मिसेज स्टोव कोई चिल्लाया वो वहां हैं, वहां ऊपर फिर कोई और चिल्लाया मिसेज स्टोव मिसेज स्टोव हर कोई रुमाल लहराने या फड़फड़ाने लगा या मुस्कुराने और हवाई पुच्चियां देने लगा उन्हें पता था कि हैरियट ने लोगों को गुलामी के बारे में गलत महसूस कराने के लिए कितना कुछ किया था और वे हैरियत को धन्यवाद दे रहे थे हैरियट ने और भी कई किताबें लिखी सभी किताबें लोकप्रिय थीं। उन्होंने अपने कमाए पैसों से कई ऐसे पुरुषों और महिलाओं की मदद की जो कभी गुलाम थे और जो अपने और अपने परिवार के अच्छे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन हैरियट ने फिर कभी अंकल टॉम्स केबिन जैसी किताब नहीं लिखी उनके सत्तरवें जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक बड़ी उद्यान पार्टी में कवि ओलिवर वेंडल होम्स ने उनके लिए लिखी एक कविता पढ़ी ओलिवर वेंडल होम्स ने हैरियट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की तुलना उस लीवर से की जिसे एक छोटी महिला ने दुनिया बदलने के लिए उठाया था क्या हैरियट को बहुत पहले खाने की मेज पर भय याद थी जब उन्होंने लीवर को मनुष्य का सबसे उपयोगी आविष्कार बताया था किसी गुप्त कारण से हैरियट जानती थी कि फंसा हुआ महसूस करना कैसा होता था जब आप अपने जीवन को अपनी तरह नहीं जी सकते थे वो गुलामों के भागने की जरूरत को समझती थी और इसलिए वो एक ऐसी किताब लिखने में सक्षम हुई जिसने लोगों को यह महसूस कराया कि गुलाम होना कैसा होता था और उनमें केवल एक चीज की चाहत थी आज़ादी लेखक का नोट हैरियट बीचर स्टोव का जन्म चौदह जून अठारह को लिचफील्ड कनेडिकट में हुआ था वो लाइमन और रॉक्साना बीचर की आठ संतानों में से छठी थी। जब वो पाँच वर्ष की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई और एक साल बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली बाद में बीचर परिवार में तीन और बच्चे हुए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब हैरियट बढ़ रही थी तब महिलाओं के पास जीवन में शादी करने घर चलाने और परिवार पालने के अलावा बहुत कम ही विकल्प थे अगर किसी महिला की शादी नहीं होती जैसा कि हैरियट की बहन कैथरीन ने नहीं की थी तो वे स्कूल में पढ़ा सकती थी लेकिन आमतौर पर वो केवल लड़कियों को ही पढ़ाती थी महिलाओं को छः सात साल की अधिक उम्र के लड़कों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं माना जाता था उसके बाद के वर्षों में कैथरीन बीचर ने इस बारे में लोगों के मन को बदलने की कोशिश में बहुत समय और ऊर्जा खर्च की कोई महिला कपड़े सिल सकती थी या कपड़ा मिलने में कोई छोटा मोटा काम कर सकती थी जो उस समय पूरे देश में फैल रही थी लेकिन बस उतना ही कोई महिला चर्च की पादरी डॉक्टर वकील बैंकर या वैज्ञानिक बनने की उम्मीद नहीं कर सकती थी जब हैरियट युवा थी तब महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं था लड़कियों के लिए ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां पुरुषों की तरह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो लोग महिलाओं के दिमाग को पुरुषों से कमजोर मानते थे और निश्चित रूप से महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी चूंकि महिलाओं को इतने सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाएं विशेष रूप से काले दासों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखती थीं। महिलाओं ने उत्तर में पहले गुलामी विरोधी समाजों को संगठित करने में मदद की बाद में उन्होंने वोट का अधिकार पाने और अपने लिए अन्य अधिकार जीतने के लिए लड़ाई लड़ी गुलामी विरोधी आंदोलनों में काम करते हुए कुछ साहसी महिलाओं ने गुलामी की बुराइयों पर व्याख्यान दिए और महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने के खिलाफ वर्जना को भी तोड़ा भगोड़ा दास अधिनियम 1850 में पारित किया गया था कांग्रेस ने इसे दक्षिणी दास मालिकों के लिए एक इनाम के रूप में देखा और उन्होंने कैलिफोर्निया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में में संघ प्रवेश करने दिया, जहां दासता की अनुमति नहीं थी यह गुलामी समर्थक और गुलामी विरोधी लोगों के बीच एक समझौता था जिसे संघ को एक साथ रखने के लिए डिजाइन किया गया था पर उसने लंबे समय तक काम नहीं किया अठारह में कनेटी कट के हार्टफोर्ड में हैरियट की मृत्यु हो गई एक ऐसे जीवन के बाद जो लगभग पूरी सदी तक फैला रहा